अनुसरण से संबंधित दो प्रश्न हैं कि अनुसरण की जो एज है वो मैक्सिमम कहां तक है और उसे करने वाला सुखी रहता है या नहीं यह ठीक बात है कि अनुसरण का कोई उम्र होता है क्या एक तो हम इन इन चीजों को कैसे समझें एक तो शरीर की स्थिति के अनुसार हम चीज़ों को समझ सकते हैं दूसरा जो है वो मन की स्थिति के अनुसार समझेंगे ये दोनों के आधार पर मिलाकर समझना पूरा होता है तो अनुसरण जैसे एक बालक जो है वो माता पिता का अनुसरण करता है तो श्रेष्ठता के रूप में अपने मां बाप को स्वीकारता है और जैसा वो बोलते हैं सोचते हैं वैसा सोचने का प्रयास करता है जैसा वो करते हैं वैसा वो करता है इस प्रकार से देखेंगे तो वो अनुसरण पूर्वक सुखी रहता है उसको कोई दुख रहता नहीं क्योंकि जो भी उसके प्रश्न आते हैं जो भी मुद्दे आएंगे अभी तो प्रश्न आना शुरू ही नहीं हुए लेकिन जो भी जो भी उसकी जिंदगी है उसमें जो कुछ कमी है वो जिंदगी की उस कमी को वो माता पिता भरे रहते हैं तो उस प्रकार से वो दुख से दूर रहते हैं अब कोई सोचेगी एक उम्र बढ़ने के बाद भी हम अनुकरण करें अनुसरण करें तो कर ही सकता है है ना लेकिन सदा सदा आदमी अनुसरण करेगा ये संभव नहीं है क्योंकि आदमी मर भी जाता है सदा सदा हम अनुकरण करेंगे ये भी संभव नहीं है तो एक शरीर यात्रा के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो शरीर के एक नियम भी उसमें लागू हैं शरीर नश्वर है है ना दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि एक आयु के बाद बालक में तर्क शक्ति कल्पना शक्ति के सहयोग से तर्क शक्ति विकसित होती है तो तर्क शक्ति विकसित होने पर उसके प्रश्न खड़े होते हैं जैसे प्रश्न खड़े हुए तो प्रश्न का उत्तर चाहिए तो प्रश्न के उत्तर के बाद जब जीना बनता है तो उसका नाम अनुकरण होता है तो अनुसरण में प्रश्न नहीं खड़े हुए हैं लेकिन जीने का डिज़ाइन हमारे अगली पीढ़ी के साथ और पिछली पीढ़ी के साथ हम बनाकर रखते हैं और अनुकरण में एक उम्र के बाद बालक में प्रश्न करना बनता है उन प्रश्नों के उत्तर के साथ बनता है अभी कहाँ पहुँच रहे हैं अपन अभी का समीक्षा भी ठीक से करना जरूरी है तो भ्रमित परंपरा में जो है वो प्रत्येक बालक जो है माता पिता का अनुसरण करता है उस समय तक कोई इसको दिक्कत नहीं होती जैसे ही उसके अनुकरण की आयु आती है जैसे ही उसके अनुकरण की आयु होती है वहाँ से एक डायवर्जन चालू हो जाता है उसके जो भी प्रश्न होते हैं तर्क संतुष्टि उसके माता पिता के उत्तर से उसमें नहीं हो पाती है इस प्रकार से वो अब आज्ञा पालन की जगह अवेलना शुरू करता है और उद्दंडता जिसको हम कहते हैं या जो भी समस्या कहते हैं खड़ी होने लगती है परिवार में तो हमारा हमारा डायवर्जन जो है पूरी मानव मानव के बीच में या अनुकरण की स्टेज में से वो डायवर्जन हो गया अच्छा दूसरे बात बनाए कि अगर तर्क संतुष्ट हो गया तो हम वापस अनुकरण में लग जाते हैं लेकिन सदा सदा थोड़ी अनुकरण होता है क्योंकि जिसका अनुकरण कर रहे हैं वो तो चला गया उसका तो शरीर चला ही जाएगा तब क्या निकल के आ गया कि इसी बीच में अनुकरण का देन ये है कि हमारे अंदर प्रश्न खड़े होते रहते हैं हम अनुकरण करते चले जाते हैं मतलब तर्क की संतुष्टि करते चले जाते हैं तो चीज़ें के चीज़ें हमारे पास पूरी समझ में आ जाती है डाउनलोड हो जाती है फिर वो आदमी नहीं भी रहता है तो हमको कोई अभाव होता नहीं इस प्रकार से हम अनुशासन में चले जाते हैं हो सकता है कि आदमी रहते रहते हम अनुशासन में आ जाएँ हो सकता है उनके रहते रहते हम स्वानुशासन में आ जाए तो ये वाली बात बनती है तो अनुसरण तक अभी तक भ्रमित मानव जागृत हैं वो कर पाते हैं अनुकरण शिक्षा विधि से ही हो पाने की बात है उसके आगे की यात्रा जो है वो अनुशासन और स्वानुशासन का जो कार्यक्रम है वो वो देखेंगे तो मानव और प्रकृति के योगफल में हो रहा है तो मानव और मानव के साथ जो होने की बात है अनुसरण अनुकरण मानव और प्रकृति के साथ जो होने के बात है वो अनुशासन और स्वानुशासन तब क्या निकल के आ गया अस्तित्व एक व्यवस्था है एक नियम है तो एक मनुष्य के साथ हम उंगली पकड़ के इस प्रकार से प्रकृति के नियम तक पहुंच गए यही कुल मिलाकर मानव संबंध की महत्ता है मानव संबंध का ये जो देन है मानव संबंध संबंध का जो उपकार है ये हमारी खुशहाली बनता है कि मानव मानव के साथ जुड़कर प्रकृति के नियम को ठीक ठीक पकड़ पाए प्रकृति में निरंतरता है नियमों की इस प्रकार से अनुशासन हुआ और अनुशासन के आधार पर स्वयं में विश्वास हो गया तो स्वानुशासन की बात बन गई मैं कैसे पता